जिज्ञासा अत्यधिक भावुक व्यक्ति को आत्मोन्नति के लिए क्या साधन कर अपनाना चाहिए समाधान यदि व्यक्ति बुद्धि प्रधान है तो उसे तत्व चिंतन और विचार करना चाहिए यदि व्यक्ति भाव प्रधान है तो उसे भावनात्मक भक्ति करनी चाहिए इष्ट के ध्यान पूजन स्त्रोत्र पाठ लीलागान श्रवण इत्यादि में लगे रहना चाहिए ऐसा करने से इष्ट के साथ संबंध और प्रेम मजबूत होता रहेगा क्वचित रोदती क्वचित गायती क्वचित हंसती भावो व्यक्ति जब भक्ति में लगता है तो कभी रोता है कभी हंसता है कभी गाने लगता है ऐसे व्यक्ति को दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा पहले तो वह ठीक से निर्धारण करना पड़ेगा कि मेरी भक्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही है अन्यथा भक्ति करने पर भी भगवान से जगत ही मांगेगा क्योंकि उसका भाव अभी जगत से जुड़ा है दूसरी बात यह है कि भावुक व्यक्ति के साथ जगत में धोखा बहुत होता है लोग उसका दुरुपयोग कर लेते हैं अतः उसको जगत के संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए उसके लिए उपाय यही है कि निरंतर भगवान के कार्य पूजनादि में लगा रहे उनका आश्रय दृढ़ता से ग्रहण करें। ऐसा होने पर भगवान रक्षा करेंगे तो जगत के व्यवहार में खतरा नहीं रहेगा जिज्ञासा ऐसा सुना है कि अवतार राधा के निमित्त से हुआ था क्या यह बात ठीक है समाधान ब्रह्म वैवर्त पुराण में गोलोक के वर्णन में मुख्य शक्ति राधा ही है और उसका ही वहां वर्चस्व है वह अपने भाव में इस प्रकार रहती है कि कृष्ण को उसके अधीन रहना पड़ता है कृष्ण को अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भी उसकी अनुमति लेनी पड़ती है अन्यथा उसे क्रोध भी आ जाता है एक बार कृष्ण अपने एक भक्त गिरिजा के घर चले गए राधा को पता लगने पर वह बहुत कुपित हुई कृष्ण को बहुत कुछ कहा कृष्ण तो चुप रहे पर उसके मित्र सुदामा ने राधा को श्राप देते हुए कहा कि तू मनुष्य लोक के समान यहाँ ईर्ष्या करती है तुझे वही जन्म लेना पड़ेगा क्रोध में राधा ने सुदामा को श्राप देते हुए कहा कि तू भी पृथ्वीलोक में दरिद्र ब्राह्मण होकर रहेगा पर बाद में वह बहुत दुखी हो गई राधा को दुखी देखकर भगवान को उसे मनाना ही पड़ा और उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे ये सब हमारी लीला है क्योंकि हमको भी पृथ्वी लोक में जाना है और तुम्हारे बिना वहाँ कार्य कैसे करेंगे कृष्णा कृष्णावतार में इस प्रकार से राधा के निमित्त होने के साथ साथ और भी बहुत से कारण थे यहाँ ध्यान रखिए कि यह उस लोक की कथा है जहाँ का जड़ भी सर्वज्ञ है वहाँ के फूल बावड़ी आदि सभी सर्वज्ञ है अतः ये क्रोध आदि की जो बात है इसे समझना चाहिए कि भगवान के संकल्प से ही ऐसा हुआ राधा आदि में कोई कमी नहीं थी राधा के जो महिमा बताई उसका तात्पर्य यह है कि सब का आधार तो मूल सत तत्व ही है परंतु सृष्टि तथा अन्य कार्यों में शक्ति की प्रधानता है इसलिए वेदांतियों का ब्रह्म भी माया के बिना कुछ नहीं कर सकता है जिज्ञासा रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भगवान नाम उच्चारण करने से रोमांच हो जाए और आंसू गिरे तो कर्म त्याग हो जाता है इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है समाधान आपका नाम के प्रति इतना प्रकृष्ट भाव हो जाए कि नाम लेते ही आप तन्मय हो जाए तो शरीर का कर्तव्य समाप्त हो जाता है तत्व में तन्मय हो जाओ चाहे नाम में तो शरीर का कर्म त्याग हो ही जाएगा शरीर के द्वारा होने वाले कर्मों पर कर्तव्यता का नियंत्रण तभी तक है जब तक तुम्हें अपना भान है तब तक तुम में मनमानी करने की संभावना रहती है ऐसे व्यक्ति के लिए शास्त्र कहता है अपनी मनमानी मत करो हम जैसा कहते हैं वैसा करो और जब मन ही ऐसा हो जाए कि इष्ट भाव में वह शरीर की शुद्ध बुद्ध फूल जाए तो वहाँ क्या कर्तव्य रहेगा उसका कर्तव्य समाप्त हो जाता है कर्तव्य त्याग के बाद कर्म त्याग स्वाभाविक ही है भाव में बहुत बड़ी शक्ति है